पर ब्रह्मा परमेश्वर सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान सबको प्रेरणा दे रहे उन्हीं के प्रेरणा से ही हम लोग ऋग्वेदी या उपनिषद को लेकर विचार कर विचार ही एक माध्यम है अविचार से उपस्थित ये जो अनात्म पदार्थ है जिसमें सत्यत्व बुद्धि है उसको आप निवारण कर सकते हाँ विचार टिकने के लिए कुछ आपको साधना आवश्यकता है तो विचार चल रहा था उस परमात्मा ने सारा जगत उत्पन्न किया देखपाल करने वाले लोकपालों को भी निर्माण किया वेष्टि शरीर भी बना दिया और वेष्टि शरीर में जो इंद्रिया है उसके अभिमानी देवता भी प्रवेश हो गए और उनके लिए अन्न की उत्पत्ति भी की किंतु पुनः एक क्षण किया एक क्षण का मतलब विचार श्रुति यहां बता रहे स एक तो स का मतलब है उस परमात्मा ईश्वर कल ही कहा दिया था ईश्वर ने एक क्षण किया ठीक है श्रुति बता रहे हम लोगों ने मान लिया हम आष्टिकाए आस्तिक का मतलब ये नहीं ईश्वर को मानने वाले करके ईश्वर को सब मानते हैं किसी ना किसी रूप से ईश्वर को मानते हैं ईश्वर के स्वरूप में वाद विवाद है उसका क्या स्वरूप है करके के आस्तिक का मतलब है अस्ति वेद प्रमाण यश्य बहुत लोग कहते ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक है तो हमारा दर्शन में भी नास्तिक सिद्ध हो जाएंगे साय के लोग कहां भी ईश्वर को मानते नहीं मानते षड आस्तिक दर्शन है हमारा छे नास्तिक दर्शन है तो चे आस्तिक दर्शन में जो दो है ईश्वर को नहीं मानते पूर्व मीमांसक पूर्व मीमांसक का मतलब है मीमांस का अर्थ होता है पूजनीय विचार केवल विचार नहीं मांगमाने धातु का ही अर्थ सिद्धा पूजनीय विचार अच्छे पूजनीय विचार है तो पूजनीय तत्व है क्या पूजनीय है वेद ही पूजनीय तो वेद ही पूजनीय वेद पूजनीय क्यों है वेद का मतलब सारा ज्ञान का पुंज है उसमें विदिज्ञान धातु से ही बनता है तो पूजनीय विचार तो पूजनीय जो वेद है उस वैदिक विचार है उसी का नाम है मीमांसा का अवैधिक विचार नहीं वेद से बहिर्भूत है उसका विचार नहीं वैदिक विचार तो वेद का भी दो भाग से विभक्त है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध वेद का आदि भाग, वेद का अंत भाग वेद का जो पूर्व भाग है उसका विचार को बोलते पूर्व मीमांसा वेद का जो उत्तर भाग है उसको बोलते उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत और इसमें जो पूर्व मीमांसा है उसका मुख्य आचार्य जयमिनी मानते हैं तो मीमांसक भी ईश्वर को नहीं मानते और सांख्यवादी है कपिल है वो भी ईश्वर को नहीं मानते तो छह आस्तिक दर्शन में दो तो ईश्वर को मानते नहीं वो भी नास्तिक होना चाहिए तो आस्तिक सिद्धांत में क्यों गिना दिया उसको इसका मतलब हो वेद को मानते हैं ईश्वर को मानो या ना मानो इसलिए आस्तिक और नास्तिक आप सिद्ध नहीं कर सकते वेद को मानते. है तो वेद को जो मानते हैं वो आस्तिक कहते हैं। ठीक है हम आस्तिक है श्रद्धालु है ईश्वर मान लिया शास्त्र बता रहे हमारे जो गुरुजन हैं, पूर्वज बता रहे कि ईश्वर है करके किंतु शमशा तो विचित्र है आपका शास्त्रों को नहीं मानते उनको क्या करें उनको आप युक्ति के द्वारा समझाना पड़ेगा तर्क से समझाना पड़ेगा उनको तो कल ही जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न किया था भगवन ईश्वर है यदि है उसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती यदि अस्तित्व तरी उपलब्धव्य जो उस तो है उसकी उपलब्धि मतलब प्राप्ति होनी चाहिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रहे दर्शन कहां हो रहे इसलिए ईश्वर नहीं अब यदि है उसका लक्षण क्या है उसका स्वरूप क्या है मुझे बता दीजिए तो आचार्य ने वहां समझा दिया हे शिष्य ईश्वर है आपको मानना पड़ेगा जबरदस्त हम कैसा मानेंगे चलो किसी को संतुष्ट करने के लिए मान लिया ऐसा नहीं चलेगा ऐसा मानने से हम आध्यात्मिक में नहीं बढ़ सकते मानने का मतलब विश्वासपूर्वक श्रद्धापूर्वक दृढ़तापूर्वक माने तभी हम अग्रगण्य हो सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं ऊपर ऊपर मान करके हम चलते हैं वहां तक नहीं पहुंच सकता है ये मार्ग कठिन है सरल होने पर भी कठिन बन गया है तो उसने उन्होंने कहा ये शिष्य वस्तु होने पर भी अनुपलब्धि के लिए आठ कारण बता दिया तो कल बता दिया था अति दूर से लेकर ये आठ कारण में यदि कोई भी यदि एक कारण हो वस्तु है किंतु आपको प्राप्ति नहीं हो रही ये कल बता दिया था तो शिष्य ने मान लिया चलो आपने युक्ति के द्वारा तर्क से सिद्ध कर दिया किंतु ईश्वर का स्वरूप तो बता दीजिए किसको कहाते ईश्वर <coughs> अब किसी से पूछिए अपने अपनी भावना के द्वारा बताएंगे एक वैष्णव यदि हो बोलते है, वही कुंठ में रहने वाला भगवान चतुर्भुज है ईश्वर मानेंगे यदि कोई शय है शिव भक्त है कैलाश में रहने वाला जटादारे त्रिशूल वाला है भगवान वही मानेंगे और रामजी का भक्त हो तो राम को ही मानेंगे कृष्ण का कृष्ण को ही मानेंगे चलो मानना तो अच्छी बात है किंतु उसको लेके झगड़ा भी करेंगे यह है दुर्दशा अरे आप तो ईश्वर तो मान लिया ईश्वर किसको कहाते जो व्यापक है सर्वत्र है तो सर्वत्र यदि है ईश्वर आप झगड़ा क्यों करते हो ठीक है आप शिवजी को ही मानते हो आपका आराध्य शिव है क्या भगवान विष्णु में शिव नहीं है क्या और उसमें द्वेश क्यों करते हैं ये हमारा भगवान है ठीक है आप उसको शिव रूप से देखो ये जो विष्णु और शिव इतना भेदता पहले दक्षिण में शिव शिवकांक्ष और विष्णु विष्णुकांक्ष को लेकर एक दूसरे का नाम तक सुनने के लिए तैयार नहीं भगवान का नाम सुनने के लिए तैयार ये कैसा भगवान हो सकता है भगवान को हम लोगों ने खिलौना बना दिया ऐसा नहीं भगवान को भगवान जैसा देख लीजिए ईश्वर को ईश्वर जैसा देख लीजिए उस ईश्वरत्व का जो ईश्वर ईश्वर में जो ईश्वरत्व है उसको हानि मत पहुंचा दीजिए इस भावना से हम ईश्वर में रहने वाले जो ईश्वरत्व को है भज्जी उड़ा देते हैं ऐसा नहीं शास्त्र ने इसलिए बता दिया तेरी रुचि है रुचि के अनुसार जैसा हम भोजन करते हैं भोजन करने का मकसद क्या है एक ही है बुबुक्षा निवृत्त करना बस ये हमारा लक्ष्य है अभी यदि कोई रोटी से हटा रहे तो बेवकूफ है रोटी खाते चावल खाना चाहिए और चावल खाने वाला कहेंगे तो कैसा व्यक्ति है रोटी खाते चावल खाना चाहिए और वो कहेंगे नहीं रोटी खानी चाहिए झगड़ा क्यों करते हो आपकी भूख निवृत्ति किससे होता है वो देख लीजिए यदि आपको राम जी अच्छे तो ठीक है राम जी को मान लिया राम जी को राम जी के जैसा मान लीजिए राम कोई परिचिन् नहीं है रमन्ते योगिना यशमिन सर्वत्र व्यापक है ब्रह्मस्वरूप है ठीक है आराधना करने के लिए दृष्टि टिकाने के लिए आपको बता दिया शास्त्र में उसकी स्तुति किया अन्य की उपेक्षा किया इसका मतलब ये नहीं अन्य चोटे है बड़े हैं करके ये आपको वहां दृष्टि स्थिर करने के लिए बता दिया तो इसलिए परमात्मा ईश्वर एक है दो नहीं हो सकते नाम अलग होगा चाहे तो उसको शिव कहिए आप ब्रह्मा कहिए विष्णु कहिए राम कहिए कृष्ण कहिए दुर्गा कहिए नाम अलग है वस्तु तो अलग है इसलिए ईश्वर तत्व को जब तक आप ठीक ठीक नहीं पहचानेंगे उपासना भी नहीं कर सकते उपासना भी आपकी अधूरी रहेंगी ये ईश्वर तत्व को ठीक ठीक से आपको पहचान करवाएगा वेदांत ही करवा सकता है तो इसलिए शिष्य ने प्रश्न किया भगवान ईश्वर है किंतु उपलब्धि नहीं हो रहे उसके प्रति आपने आठ कारण बताने मान लिया हमने किंतु ईश्वर का स्वरूप क्या है इसका लक्षण क्या है तो उन्होंने कहा पंच क्लेशा अपरामृषा ये पांच क्लेश है क्लेश का मतलब है दुख देने वाले जन्म मृत्यु को देने वाले सबसे बड़ा क्लेश कौन है जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु ही सबसे बड़ा क्लेश है दुखदायक है। ये जो पांच क्लेश से अपरमृष्ट अर्था संबंध जिसके पास नहीं है वही ईश्वर माना है उसमें भी हम लोगों ने विचार किया था सबसे पहले अविद्या ये प्रथम क्लेश माना है अविद्य को लेकर भी कल विस्तार बता दिया था हम व्यवहार तो करते हैं विचार नहीं कर रहे बच्चे ही भूल है मनुष्य को ही दिया है विचार करने की सामर्थ्या अन्य पशुओं में नहीं इसलिए वहां महाभारत में भी कहा दिया अरे ये जो है कुरंग मातंग पतंग भृंग ये पांच है एक के पीछे एक एक मर गए रूप के पीछे पतंग गया शब्द के पीछे कुरंग गया हिरण गए स्वर्श के पीछे हाथी और रस के पीछे मछली है गंध के पीछे भवरा मर गए क्योंकि उनको बताने वाले गुरु और शास्त्र नहीं उनको उपदेश करने वाले कोई सदगुरु नहीं है मार्गदर्शक नहीं है अरे तुझे तो उपदेश करने वाले गुरु और शास्त्र तो है तेरे अंदर विचार तो है बुद्धि भी है तू भी उनके जैसे यदि हो तेरा उद्धार कभी होगा मार्ग कहां है तो कहने का मतलब ये है मूलतः अविद्या है क्लेश में हम व्यवहार कर रहे विचार नहीं कर रहे कल ही बता दिया अविद्या में भी जो कार्य अविद्या है चार है सारे शरीर में घट रहे निश्चय शरीर अनात्मा है आत्मा नहीं है तो अनात्म शरीर को हम लोगों ने आत्मा मान लिया ये निश्चय है अन्यथा यदि शरीर को कुछ भी कहिए आपको क्यों क्रोध आता है शरीर में आत्मबुद्धि की तभी कुछ ना कुछ हम प्रत्युत्तर कर रहे शरीर के साथ तादात्म्य है तभी हम व्यवहार कर रहे क्या सुषुप्ति में कोई व्यक्ति सोया है गाढ़ा निद्रा में उसको आप दस गाली दीजिए अथवा जाके उनकी स्तुति कर दीजिए क्या वो कोई प्रत्युत्तर देंगे वो क्या सुषुप्ति में नहीं है क्या वो सुषुप्ति में भी है तो सुषुप्ति में यदि है मरा तो नहीं हो? क्योंकि गाढ़ा निद्रा में गए तो कोई रोते भी नहीं है मरे तो रोने लगते हैं आस पास वाले तो इसलिए उसका नाम है रुद्रा कहा एक अडल रुद्र बृहदारण्य उपनिषद में ये ग्यारह इंद्रिया है इनका नाम है रुद्र है रुद्र भी ग्यारह है हमारे इंद्रिया भी ग्यारह है पांच पांच दस और मन ग्यारह पंच ज्ञानेन्द्रिया है पंच कर्म इंद्रिया है और एक मन एकादश रुद्र माने तुम्हारा श्रुति में बता दिया है ब्रहदारण्य रुद्र क्यों रोदा ना आती थी रुद्र ये शरीर से निकल जाते हैं पड़ोसियों को रुलाते हैं वो जीते जीते भी रुलाते जाने के बाद सबको रुलाते तो रुलाती है इसलिए रुद्र है तो ये जो शरीर अनात्मा है सुषुप्ति में देखिए शरीर होने पर भी शरीर के साथ आपका अटैचमेंट नहीं है तादात्म्यता नहीं है शरीर में वहां आत्मबुद्धि आप नहीं कर रहे क्योंकि अपना वास्तव स्वरूप के पास पहुंचे हैं आप अपना असली स्वरूप के पास गया अभी तो नकली स्वरूप में बैठे हैं तो इसलिए सुषुप्ति में आप तो है शरीर भी है गाली देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता स्तुति करने पर भी आप फूलते भी नहीं तो जागृत में क्यों हो रहे हैं ऐसा जागृत में भी शरीर है जागृत में भी आप है तो दोनों में अंतर क्यों आ रहा है? बस यही अंतर है सुषुप्ति में ये स्थूल शरीर अनात्मा को अब आत्मा नहीं मान रहे जागृत में आते हुए उसके साथ आदात्म्य हो रहे उसको आत्मा मान के बैठे बस तभी से खेल बिगाड़ा इसलिए अनात्मा में आत्मात्व तो बुद्धि ही कार्य विद्या। और भी बताया था शरीर अपवित्र है ये सबको पता है एक नहीं छह कारणों से अपवित्र है उत्पत्ति से लेकर मृत्यु पर्यंत छह माना है बीज है आश्रय है चंदन है और आ, और मृत्यु है आदेश ऊंचा पवित्र भी करते तो अपवित्र शरीर को तो पमदे है चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख है कवियों ने भी दिया है बड़े बड़े साहित्यकारों ने अपवित्र है नौ छिद्रों के द्वारा श्रुति बता रहे नव रोम नवचिद्र ये हमारे जो नौ छिद्र है ऊपर के सात और नीचे के दो ये जो ऊपर का मतलब जूलोक माना है मूर्दा माना है शिर चुबुक से लेकर शिर पर्यंत यहां से लेकर यहां तक इसकी उपासना होती है चंद्र की वैश्वानुर रूप से और इसमें सात चिद्र है इसलिए सप्तक ज्वाला करके मुंडक में बता दिया अग्नि की सात ज्वाला है काली कराली मनोजवा, सुलोहिता सुधूम्रवर्णा विस्पुल्लिंगिनी मुंडक में बता दिया वैसे ही प्राण रूप अग्नि की हमारी सात ज्वाला है नाशिका नेत्र इंद्रिय और मुख ये सात ज्वाला के छिद्र माना जाता है अभी देखिए सात छिद्र में कुछ ना कुछ मल निकालना ये निश्चय है अभी एक हफ्ता तक मुंह बिल्कुल पेस्ट मत कर दीजिए सामने आपके खड़े नहीं होंगे बात करने के लिए दूर जाएंगे आप मुंह को मान रहे सुंदर कोई पेस्ट नहीं करिए बस देख लीजिए तो उनमें भी निकल रहे नीचे के दो हई प्रसिद्ध मल और मूत्र को भी साझा नवचिद्रहा रोमकूपेश बोल रहे पसीना आ रहे शरीर में एक आ रहे कोई ना कोई छिद्र तो होगा तभी पसीना आ रहे जो रोवे में जो छिद्र है उससे पसीना आता है कुछ दिन स्नान मत कर दीजिए शरीर में बदबू आने लगेगा ऐसा शरीर को अपवित्र को पवित्र माना यही अविद्या दूसरी है कार्य अविद्या और अनित्या है तीसरा ये निश्चय है कोई भी शरीर को नित्य नहीं मान सकते सत्संगी है विचारवान है नित्य नहीं मान सकते वो तो नित्य नहीं है परिवर्तन हो रहे हैं जिसका बाद हो रहे वो नित्य नहीं होगा एक काशी में एक बहुत बड़े पंडित अच्छे विद्वान है विशिष्ट अद्वैत के हम लोग पहले न्याय पड़ते थे वो बोलते स्वामी तो जगह सत्य है जगह सत्य आप मित्य कैसे बोलते आप लोग वेदांति ने सारा मित्य बोल दिया हमने कहा गुरुजी किसी का एक लक्षण होता है परिभाषा होती है लक्षण के द्वारा निर्णय किया जाता है बोलने से नहीं होता है सत्य का वहां परिभाषा की है लक्षण किया है अवस्तत्र अबाध्यत्व कालत्रय अबाध्यत्व वाह तीनों कालों में जिसका अभाव ना हो तीनों कालों में जिसका बाद ना हो वो सत्य है अब जिसमें घटाना वो घटाए कोई आपत्ति नहीं है हमारा चलो ये तो दूर की बात है वर्तमान काल में तो है भूत में तो थे नहीं हम भविष्य में भी तो नहीं रहेंगे वो छोड़ दीजिए अवस्थ त्रयावाद्या ये तो हमारे सामने है ये लक्षण तो हम घटा के देख सकते हैं तीन अवस्था है अच्छा तीन अवस्था है किसकी आत्मा की तो होगी नहीं शरीर की भी नहीं इसलिए बुद्धि की है या था चिदाबास की जीव की है चिदाबास कहिए, बुद्धि कहिए, जीव उसकी है तो अभी है हम अवस्था में अभी जो जागृत अवस्था में हम व्यवहार का हर रहे सत्संग सुन रहे तो ये सत्संग हम सुन रहे क्या स्वप्नावस्था में रहेगा नहीं मान भी लीजिए वहां भी सत्संग सुन रहे माना जाता है शास्त्र में जागृत में जो प्रबल संस्कार होते हैं आपके वही स्वप्न में प्रतिबिंबित होकर स्वप्न रूप से देखते हैं स्वप्न भी वहां भेद किया है शास्त्र में सभी एक जैसा नहीं देखते सपना। बाल्यावस्था में देखने वाली सपना अलग है यौवनावस्था में जवानी में जो सपना है वो अलग है बुढ़ापे में जो अलग माना जाता है सपना से भी आप बहुत कुछ निर्णय कर सकते हैं। स्वप्न मित्य है किंतु स्वप्न से दिया संकेत है स्वप्निक ज्ञान सत्य है जो बचपन में चोटा है अत्यंत चोटा होता है वो पूर्व जन्म को लेकर वो सपना देखता है जन्मांतर का पालने में जो बच्चा रहता है वो और यौवन में जवानी अवस्था में जो सपना देखता है वर्तमान को ज्यादा लेकर वर्तमान में भी सभी का नहीं जागृत में आप अनुभव करते हो अनुभव का मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान इंद्रिय और पदार्थ का साथ संबंध हो गया उससे एक आपको अनुभव उत्पन्न हो गया बस यही क्या है अनुभव कहते हैं। जैसा आंके द्वारा आपने पुष्प को देखा इंद्रिया हो गए नेत्र और विषय हो गया पुष्प उससे एक पुष्प का ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद आपके अंदर एक प्रसन्नता उत्पन्न हो गई इसलिए भोग कहते हैं उस पुष्प से आपको सुख मिला वो सुख ही आपने भोग किया सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार है उसी का नाम है भोग है। रास्ते में आप जा रहे सर्प सर्प मिल गया अचानक सर्प के ऊपर आपका पैर पड़ गया सर्प ने अपने काट खाया आपके त्विंद्रिय तो और सर्प के साथ संबंध हो गया सर्प ने काट खाने से आपके मन में एक ये हो गया दुख का अनुभव हो गया ये भी भोग है पुष्प को देखने से सुख का अनुभव आ सुख का अनुभव किया आपने सर्पने काट खाया दुख का अनुभव अथवा टक्कर लग गया इंद्रिया हो गया वहां पाद इंद्रिया विषय हो गया पत्थर दोनों के साथ संबंध हो गया तो उससे जो आप अनुभव क्या कर रहे हैं दुख का इसलिए सुख अथवा दुख का अनुभव का नाम ही भोग का थे तो पहले आप भोग करते इंद्रियां और विषयों के संबंध से इसलिए शास्त्र में भोग को कोई खतरा नहीं माना है इतना भोग हानिदायक नहीं भोग होने के बाद जो एक संस्कार छोड़ देता है भोग तो हो गया उसे एक संस्कार उत्पन्न होता है संस्कार कहिए वासना कहिए वो अंदर जमा हो जाती है देशा मान दीजिए कोई टेप रख दी है सामने और टेप के सामने कुछ आप बोल रहे गाली भी दे रहे प्रशंसा ही कर रहे ये तो वही करी शब्द के द्वारा वही करी शब्द से बोल रहे किंतु टेप के अंदर एक सूक्ष्म रूप से आपका वही करी का ही सूक्ष्म रूप में जमा हो रहा है ये जो शब्दा बोल दिया चल पड़ा बस नष्ट हो गया किंतु उस टेप में जमा हुआ वो जब भी चाहे तो बटन दबा के आप सुन सकते हैं प्रमाणित कर सकते हैं। तो वैसे ही जो आप अनुभव किया है वो तो चल पड़ा किंतु ये मनरूप जो टेप में पड़ा है संस्कार वो जब भी आप बटन दबा दीजिए वो सामने आ जाता है उसी का स्मरण तो अनुभव करने के बारे एक वासना कहिए संस्कार कहिए वो पड़ा रहता है और वो भी दो प्रकार का है जैसा मान लीजिए आप टेप करते हैं उसमें कुछ गाना बहुत एकदम स्पष्ट होता है कुछ अस्पष्ट होती है अच्छा नहीं रहता है दोनों प्रकार से वैसे ही हमारे मन ने भी जो पकड़ा है टेप अनुभव के साथ उसमें भी दो संस्कार पड़ा है एक उद्बुद्ध संस्कार और दूसरा एक अनुद्बुद्ध संस्कार कहते हैं। महाराज ये उद्बुद्ध क्या है अनुद्बुद्ध क्या है उद्बुद्ध का मतलब है प्रकार संस्कार तुरंत फल देने के लिए समर्थ मान लीजिए मोटे तरफ से एक व्यक्ति युद्ध करने के लिए तलवार लेकर खड़ा है सामने बिल्कुल सुसज्जित होकर अब उसको क्या करना पड़ेगा केवल आदेश देजिए तुरंत आक्रमण करेगा और एक व्यक्ति बैठा है अभी सब सुसज्जित नहीं है हाथ में तलवार नहीं कुछ नहीं और उसके लिए क्या करना बताने के बाद भी धीरे धीरे लगेगा अपना पोषक पहनेंगे उसके बाद तलवार लेंगे उसके बाद वैसे ही यहां संस्कार एक उद्बुद्ध है अर्थात प्रबल संस्कार उद्बुद्ध संस्कार का नाम है प्रबल संस्कार अनुद्वुद्ध का मतलब है जो प्रबल नहीं संस्कार तो है ये तो अनुभव का विषय है हम लोगों का विचार कर दीजिए अच्छा बचपन से हम लोग यहां तक आ गए हम लोग मतलब शरीर और शरीर यदि आए तो शरीर के अंदर बैठा हुआ रति भी आ रहा है उसके साथ साथ अब बचपन से यहां तक आपका सारा संस्कार याद है क्या आपको नहीं बता सकते सारा क्यों कल का ही कुछ पूछेंगे तो आपको याद नहीं किंतु कल जाते समय में रास्ते में किसी से झगड़ा हो गए वो तो याद रहेगा अथवा जाते समय किसी ने कुछ मिठाई खिला दिया वो भी याद रहेगा किन्तु सभी याद नहीं है क्यों संस्कार तो संस्कार है अर्थात अनुभव करते हुए जहां हमारा अत्यधिक लगाव हो के अनुभव करते हैं वो संस्कार भी वैसे ही दृढ़ होता है और अनुभव करते एक सामान्य ऊपर ऊपर बोलते वो अनुभव है वो दृढ़ नहीं रहता है तो ये उद्बुद्ध संस्कार है वही संस्कार आपको स्वप्न में जाके स्वप्नीय पदार्थ के प्रति कारण बनता है स्वप्न में कारण वही बनता है बहुत लोग कहते हैं स्वप्न है, है स्मरण मात्र मानते हैं ऐसे भी विचारक हैं। क्योंकि विचारकों को बुद्धि कोई कम नहीं मुंडे मुंडे मते भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती एक खोपड़ी में जो बुद्धि है अलग अलग है हर एक मुख से निकलने वाली वाणी भी अलग अलग है एक जैसा नहीं बड़े बड़े विचारक दूसरे क्यों नैयायिक कहे बहुत बड़े विचारक मानते हैं वो कहते हैं ये जो स्वप्न है स्मरण जागृत में जो अनुभव किया है वो आपको सपना में स्मरण होता है ये मानते ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा ही है श्रुति ने भी आपातता स्वीकार भी किया है बृहदारने में किंतु विचार करने पर वो स्मरण नहीं होगा कोई कहा दिया हमने मान लिया श्रुति वचन तो है ही नहीं उन्होंने कहा दिया ठीक होगा नहीं शायद नहीं ऐसा नहीं दिया हाँ श्रुति यदि कह रहे तो वहां आप ननो नच नहीं कर सकते हैं अथवा श्रुति के अनुसार कोई महापुरुष बता रहे वहां तो आप अंगुली नहीं उठा सकते यदि कहीं कोई महापुरुष का अनुभव है श्रुति से विरुद्ध है आप वहां तर्क कर सकते क्योंकि तो श्रुति से विरुद्ध है तो यद्यपि वो महापुरुष शेष क्योंकि कणाद है गौतम आदि किंतु स्मृति मान रहे किंतु स्मृति होगा नहीं क्योंकि वहां दो विरोध आ जाएगा अच्छा आपने स्वप्न देख लिया अथवा स्मरण ही किया मान लिया कुछ समय के लिए उनका मत ही मान लीजिए उठने के बाद क्या कहते है? आज मैं स्वप्न में मेरा भाई को देखा अरे आपको कहना चाहिए था मेरा भाई का स्मरण हो गया था स्वप्न में मैंने शेर को देखा अभी देखा शब्द प्रयोग कर रहे हैं यदि स्मरण होता है तो स्मरण किया होना चाहिए तो इसे सिद्ध होता है ये अनुभव किया। जहां अनुभव होता है वहां देखा प्रयोग होता है अथवा सुना एक और दूसरा एक तर्क यह है किसी वस्तु का स्मरण करने से आपको भय नहीं होगा अभी यहां बैठे हैं आप बैठे बैठे शेर का स्मरण कर दीजिए इसको भय भया थोड़ा होगा सांप का स्मरण कर दीजिए भय कहां हो रहा है स्वप्न में यदि आप शेर को देख करके भयभी तो होते चिल्लाते भी स्मरण करने से भयभीत क्यों होते हैं नहीं होना चाहिए इसे दो युक्तियों के द्वारा एक एकाप प्रयोग करते मैंने देखा और मैं भयभीत हुआ था इसे सिद्ध होता है स्वप्ना स्मरण ने स्मरण जैसा है एक अलौकिक उत्पन्न होता है इसी को लेकर शास्त्र समझा रहे देखिए वेदांत को समझना कठिन नहीं है। तीन अवस्था को यदि आप ठीक ठीक से पहचान लीजिए ऐसा नहीं जागृत में कमाना खाना है स्वप्न में बस मनोराज्य उड़ान भरना है सुषुप्त में ये नहीं ठीक से विचार कर सारा वेदांत आपको में बता देंगे तीन अवस्था को लेकर इसी को लेकर पूरा विचार है वेदांत में अवस्थात्रय को लेकर तो इसलिए जो स्वप्न अवश्य है जागृत के जैसा है किंतु स्मरण नहीं तो जागृत में जो पदार्थ हम देख रहे हैं अभी सत्संग कर रहे स्वप्न में कहा है नहीं यदि सत्य होता तो वहां होना चाहिए चलो मान लिया स्वप्न में भी मान लिया कहां है सुषुप्ति में पता है सुसुप्ति में हम प्रेम प्रेमपुर में बैठे है स्वामी जी सत्संग कर रहे हम लोग सुन रहे कोई पता नहीं आपने आपको को पता नहीं मैं कौन हूं करके तो यदि सत्य होता तो जगत वहां भी भाना होना चाहिए वो पंडित जी से ही कहा हम पंडित जी आप बोल रहे सत्य करके जगत दिख रहे सत्य है नहीं आंख धोखा दे सकते आप सबसे धोखा देने वाला है आंख जब तक उस आंख के पीछे मन जाके यदि विचार ना करे आंख के ऊपर छोड़ दिया ऊपर ऊपर वो आंख सब धोखा देंगे रस्सी में सर्प देख रहे किससे आंख से ही सीपी में चांदी देख रहे किससे आंख से ही सूर्य को इतना बड़ा देख रहे आंख से ही क्या सूर्य इतना बड़ा है फूटवॉल जैसा आकाश में जो तलामलत्व देख रहे आप आंख से ही क्या उसमें तत्य है नहीं तुझे जो आंक है हमारी दृष्टि है धोखा देती जो हम देख रहे वो सत्य है आप नहीं कह सकते सत्य वो है अवस्थ त्रय में जिसका बाद ना हो अवस्थ त्रय में जिसका अभाव ना हो अवस्थ त्रय का जो साक्षी हो वो सत्य है जागृत में देख रहे कौन आंख नहीं कहेंगे आंख से देख रहे आंख से नहीं देख रहे जागृत में भी प्रकाशित कर रहे आप है अरे आंख तो जड़ है वो क्या देखेगा उसमें क्या सामर्थ्य है आंख में दृष्टि किसने दिया आंख में सत्ता किसने दिया आंख ने देखने के एक सामर्थ्य आया कहा से दृष्टोर दृष्टि परिलोपो ना विद्य थे वो दृष्टि आई आरोप किया हम लोगों ने आंक में आंक के द्वारा देखा आंक ने नहीं आपने देखा आप यदि नहीं है आंक है तो कैसा देखेंगे तो जागृत में भी आप देख रहे आप मतलब शरीर नहीं लेना शरीर का दृष्टा है शरीर में दो अंश है क्षेत्रज्ञ को लेना है क्षेत्र को नहीं अच्छा स्वप्न इतना बड़ा बना दिया हाथी भी बना दिया घोड़े बना दिया किसने बना के दे दिया आपको तो नाया होगा बनाने के लिए इतना बड़ा रथ बना दिया रथकार सुतार तो वहां पहुंच गया होगा ये पहुंचेंगे तो इतना जल्दी में रथ कैसे बना दिया समय कहाँ से उनसे तो किसने बना दिया आपने बना दिया तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है आप इतनी सृष्टि कर सकती हैं इतना सामर्थ्य है और उसको देखने किस किसने देखा बना भी आपने और देखा भी किसने प्रकाशित किसने किया वहां सूर्य नहीं है चंद्रमा नहीं है अग्नि नहीं है कुछ नहीं किसने प्रकाश किया आपने किया इसका मतलब आप वहां भी हैं जागृत में भी आप देख रहे स्वप्न को भी आप देख रहे सुषुप्ति में जाइए यद्यपि सुषुप्ति में है किंतु तो आप बोल नहीं सकते वहां क्यों अनुभव करना अलग बात है अनुभव का प्रकट करना अलग बात है अनुभव करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं जो अनुभव किया है दूसरे को वकान करने के लिए आपको इंद्रिया चाहिए जैसा अवस्था है कि मूर्चित अवस्था में उस व्यक्ति को पीड़ा नहीं हो रही हो रही है कोई मूर्छित हो गया पेड़ से ऊपर से गिर गया अवस्था में गई पीड़ा उसको हो रहे अनुभव भी कर रहे किंतु बता नहीं सकता अभी मान दीजिए दे, हाथ में हमारा चोट लग गई घाव हो गया दर्द हो रहे तभी हम बता सकते हैं दूसरे क्योंकि इंद्रिया काम कर रहे अथवा कोई मान लीजिए जल में किसको सिर पकड़ के डुबा दिया आपने अंदर से घुटन जैसा हो रहे वह अनुभव भी कर रहे किंतु तो बोल नहीं सकता ऊपर आते हुए बोलेंगे आप तो मुझे मरने वाला था घुटन हो रहा था बाहर आते हैं बहुत ही सुषुप्ति अवस्था में सारे इंद्रिया उस कारण में लीन हुए अविद्या में मन के सहित इसलिए वहां अनुभव होने पर भी आप अनुभव बकान नहीं कर सकते बता नहीं सकते अन्यथा गाढ़ा निद्र से उठने के बाद आप एक आपके अंदर एक स्मृति होती है किसी से पूछे कैसा सो गए मस्तिषेष हो गया कुछ पता नहीं इतने मस्ती से सो गया कुछ पता नहीं अरे कुछ पता नहीं ये ज्ञान आपको कभी हुआ था स्मृति है ना कुछ पता नहीं ऐसा सोया था ऐसा सोया था ये ज्ञान आपको कहां हुआ क्योंकि जब तक ज्ञान ना हो तब तक स्मृति नहीं हो सकती है ये नियम है जो भी स्मरण हो रहे है वो अनुभव पूर्वक पहले अनुभव होता है अनुभव के बारे एक संस्कार पड़ता है संस्कार है जन्य ज्ञान स्मृति होती ये नियम है प्रक्रिया है और या स्मृति सासा अनुभव पूर्वी का जो भी स्मरण हो रहे आपका वो कभी ना कभी किसी ना किसी काल में आपने अनुभव किया क्या देख करके या सुन करके अन्यथा स्मृति नहीं हो सकती अभी जागृत काल में ये स्मरण कर रहे आपने अनुभव कहां किया सुषुप्ति में किया इसका मतलब सुषुप्ति ने आपने अज्ञान का अनुभव किया था जागृत में बाह्य घटपट का अनुभव कर रहा मैंने देखा स्वप्न में जो कल्पित जो निर्मित आविद्यक पदार्थों को मैंने देखा मुझे ज्ञान हुआ सुषुप्ति में भी अज्ञान का ज्ञान मुझे हुआ इसका मतलब आप जागृत में भी है स्वप्न में भी आप ही प्रकाशित कर रहे हैं, सुषुप्ति में भी आपने अनुभव किया इसलिए अवस्थ त्रया बाध्य इसलिए भगवान बाश्यकार जी को वहां कहना पड़ा जाग्र स्वप्न सुषुप्ति सुफुटतरा या संविदु उज्रंबते या पिपीली ब्रह्मादिपीलिकातनुषो प्रोता जगत साक्षि जो जाग्रत है स्वप्न है सुषुप्ति में ज्ञान स्फुरीत हो गया वो ज्ञान कैसा ब्रह्म से लेकर चींदी पर्यंत एक ही सारा जगत का साक्षी वही हमारा स्वरूप है वही ईश्वर है वही परमात्मा है इसलिए यहां गुरुजी बता रहे शिष्य जो अविद्या है ये सबसे पहले क्लेश है तो शरीर अनात्म पदार्थ है हमारा अपवित्र है उसमें पवित्रत्व तो बुद्धि कर रहे अनात्म में आत्मत्व बुद्धि अपवित्र में पवित्रत्व तो बुद्धि शरीर अनित्य है ये निश्चय परिवर्तन हो रहे नित्यत्व तो बुद्धि हो रही और दुख रूप है निश्चय उसमें सुखत्व बुद्धि हो रही यही क्लेश है यही अविद्या है प्रथम इसके साथ संबंध हो गया तभी उसको जीव माना जाता है ये अविद्या रूप क्लेश से अपरमिष्ट हो गया दबे उसको ईश्वर का प्रथम क्लेश है उसके पीछे दूसरा एक क्लेश आता है अस्मिता अश्मि हूं हूं करके अहंकार को लेके बोलते मनुष्य के अंदर है क्या अहंकार मात्र है अहंकार अलग है अहम अलग है दोनों एक मत समझिए अन्यथा अहम् ब्रह्मास्मि में भी वह अहंकार आ जाएगा वह अहंकार नहीं अहंकार है ये विज्ञानमय कोश का नाम है विज्ञानमय कोश में रहता है अच्छा आप अहंकार कभी करते हैं जागृत में करते हैं किसको लेकर कोई ना कोई विषय को लेकर करते हैं ना विषय के बिना अहंकार नहीं कर सकते आप हाँ, वो विषय बाह्य हो अथवा आभ्यंतर वो अलग बात है बाहरी रे धन है धनवान बोल तो धन को लेके अहंकार करेगा बाहरी रे किसी के पास जमीन मकान है उसको लेके अहंकार करेगा और विद्वान है अंदर विद्या को लेके अहंकार करेगा रूपवान है रूप को लेके अच्छा ये अहंकार कभी होता है जाग्रत में स्वप्न में भी अहंकार करते आप क्या सुषुप्ति में किसी को अहंकार होता है यदि अहंकार हो रहे आप सुषुप्ति में गए नश्चय क्यों सुषुप्ति में विज्ञानमय कोष नहीं आपका जागृत में विज्ञानमय कोष है अर्थात पांचों कोष काम कर रहे केवल विज्ञानमय नहीं स्वप्नावस्था में जाते हुए आपका एक कोष तादाद में हट जाता है अतः अन्नमय कोष अथवा स्टूल शरीर के विज्ञानमय कोष है वह तो विज्ञानमय कोष को लेकर ही अहंकार होता है उसी को लेकर ही कर्तृत्व भी होता है मैं करता हूं जागृत में सभी बोलते मैंने किया मैंने करवाया स्वप्न में भी बोलते हैं मैंने किया मैंने करवाया सुषुप्ति में नहीं ये दोनों हट जाएगा क्योंकि वहां विज्ञानमय कोष है और जो मनोमय कोष है वो करण कोटे में आता है जागृत में भी करण ही साधन स्वप्न में भी साधन है सुसुवन में कोई साधन नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो अहंकार है विज्ञानमय कोष का जागृत में रहेगा स्वप्न में रहेगा सुषुप्ति में केवल आपका एक कोष काम करता है चार कोष काम करना बंद कर दे आप जितना जितना आप कोषों से दूर हो जाते हैं उतना उतना ही अंतरात्मा के पास जाते हैं नियम है जितना जितना आप उत्तर के ओर जाएंगे उतना ही दक्षिण से आप दूर होना ही पड़ेगा यदि कहे हम दक्षिण के पास भी जाएंगे उत्तर में कभी संभव नहीं वैसे ही जैसे जैसे इन कोषों से अब दूर होते हैं। दूर होने का मतलब क्या है हटा के फेंकना नहीं तादात्म्य जितना तादात्म्य है जागृत में उतना परमात्मा से हम दूर हो गए स्वप्न में जाते हुए एक तादात्म्य छोड़ दिया स्थूल शरीर में किंतु अन्य जो तीन कोश है उनमें तादात्म्य कर लिया प्राणमया मनोमया और विज्ञानमय में आनंदमय तो है ही जागृत में पांच कोश में अभिमान हो रहे उसमें भी प्रदान है अन्नमय कोश को लेकर स्वप्न में अन्नमय नहीं है अन्य तीन कोश सुषुप्ति में चार कोश हट गए आपके एक रहा आनंदमया इसलिए आप परमात्मा के पास निकट आनंदमया तक आ गए किन्तु हम माया एक पूज पड़ी है माया को हटा दीजिए आनंद ब्रह्म पुच्च प्रतिष्ठित उसमें स्थित हो यही वेदांत आपको सिखाता है आनंद मय तक मतलब हम ईश्वर तक पहुंच गए वही सृष्टि करते हैं आगे का विचार हम कल करें ओम पूर्ण महा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्य पूर्णश पूर्णमा पूर्णमेव म शांति शांति शांति शा